ते दबाते, दबाते भगवान ने पूछ लिया सुदामा तेरह विवाह भयो सुदामा ने बोला कन्हैया मेरी छोड़ तेरी बता तेरह विवाह होयो भगवान ने कहा मेरी तो छोड़ ही दे तू अपनी सुना बोले हां कन्हैया विवाह तो होयो तो भगवान ने कहा कुछ भाभी जी ने भेजो भी हो बोले नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजो फिर भगवान बोले सुधामा मैं ये, मैं ये देख रहा हूं कि जब से आया तेरा हाथ यूं है ऐसा क्यों कोई तेरे हाथ में क्या पीड़ा हो गई है ला में दबा के तेरी पीड़ा को दूर कर दूं। तो सुदामा जी बात को घुमाने लग गए बोले कन्हैया वो गुरुकुल की बात याद है कि जब हम गुरुकुल का राशन लेने गए थे भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल का राशन लेने गए थे देखो कितना कुछ काम करना पड़ता चेला बनने के लिए भगवान जगतनाथ होकर क्या लेने गए राशन लेने गए किसका गुरुकुल का तो हुआ ये का बड़ा तूफान आ गया था तो तूफान आया तो इनको क्या हुआ कि जंगल में रात काटनी पड़ी सानदीवनी मुनि वहां पर गुरुकुल में बड़ी चिंता मगन हो बोले भाई अभी तक नहीं आए ये सुदामा और जो कृष्ण नहीं आए पता नहीं क्या स्थिति हो रही होगी जब तूफान थमा तो सानदीवनी मुनि क्या हुए ढूंढने के लिए गए तो उस समय पुकारा तो वन में जो है जंगल में कृष्ण और सुधामा जी उन्हें मिले तो उस समय शांतिवनी मुनि ने कृष्ण को सुधामा जी को आशीर्वाद दिया ये भी बड़ी ख़ास बात है कि वैदिक ज्ञान तुम कभी भूलोगे नहीं सदैव तुम्हारी बुद्धि में रहेगा तो ये भी बड़ी ख़ास बात है यानी कि हम इस ज्ञान को भूल भी सकते हैं इसलिए जब मेरी कथा पूर्ण होती है कुछ ऐसा होता है तो मैं पूछिए व्यास गुरु जी महाराज जी पराशर जी महाराज को कॉल करता हूँ महाराज इतनी हो गए तो देव वो एनर्जी डाल देते हैं सदैव तुम्हारी बुद्धि स्थित रहे सदैव ज्ञान बढ़ता रहे तो ये क्या है कि हमें सदैव गुरुजनों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए या हमें शिक्षा लेनी चाहिए तो ये बड़ा सुंदर जो है भगवान ने यहाँ पर जो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए भगवान ने कहा वो बात तो सब ठीक है ये बता तेरे हाथ की पीड़ा में जुड़ कर तो क्या हुआ बोले कन्हैया हाथ में पीड़ा हो रही है भगवान ने कहा कर ले बात पीड़ा तेरे हाथ में दबा सर को ला टांग को लाओ लाओ मैं अब तेरे हाथों को दबा कर तेरी पीड़ा को दूर ही कर देता हूँ तो डाला भगवान ने बगल में हाथ और जो वो चावल की पोटली थी वो भगवान ने निकाल लिया भगवान ने कहा सुदामा भाभी जी ने ऐसा प्रसाद दिया तू छुपाए रखा तो एक मुठ्ठी भगवान ने ली और क्या कह दिया भगवान ने सुधामा के सामने नहीं कहा भगवान की भगवान का यही भाव है भगवान देते हुए नजर नहीं आते हम तो कुछ देंगे तो पचासों को बता कर देंगे तो भगवान ने चावल की मुट्ठी ली और क्या कहा अपने मन में कि जो ठाट मुझ कृष्ण के वो ठाट मेरे भक्त सुधामा क्यों हो जाए हम बताओ जो ठाट कृष्ण के ठाट सुधामा क्यों हो जाए तो भगवान कृष्ण तो असंख्य प्रमाण के माने के कैसे ठाठ है भगवान के तो उठाठ सुधामा क्या हो जाए दूसरी मुट्ठी जब लेने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया तो उसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि वो खुद भी सुधामा बनना चाह रहे थे दूसरी मुट्ठी लेकर अब एक भी सारे आप कोई काम करते हो तो आपके जो है वो मोहल्ले की घर की स्थिति ठीक नहीं है आज इतने बत्तियों का रोना है अगर वर्षा आ जाए तो पानी भर जाए तो जा नहीं सकते अब आप, आप नहीं गए साहब को बता दिया भाई थोड़ा दिक्कत होगी तो साहब बोलेगा तुमने तो बहाना बना रखा है क्योंकि साहब अच्छी जगह पर रहने वाले हैंगे वहां पर ऐसी स्थिति होती नहीं है अब हमारे घर में ऐसी स्थिति हो रही है तो साहब को थोड़ी पता लगने वाला पता कब लगेगा कि साहब जी जब यहां आके रुकेंगे ना तब उनको स्थिति पता लगेगी होती क्या है तो सुदामा की क्या स्थिति थी अब बोलने से सुनने से थोड़ी पता लगेगा तो इसलिए भगवान जो है दूसरी मुट्ठी में खुद सुदामा बनना चाह रहे थे कि जो दशा सुदामा की थी फटी धोती थी धूल से लत शरीर था और कब तक इनके घर में धूप आती थी जब तो सूर्यदेव मौजूद होते थे बारिश तो ऐसे होती थी जैसे बाहर जो बारी बरस रही है वही घर में बारिश बरसती थी, थी तो भगवान यही विचार कर रहे थे कि मेरा भी ऐसा घर होगा मेरा भी धूल से लत शरीर होगा मेरे भी पग में चप्पल नहीं होगी मेरी भी धोती फटी होगी तब मुझे पता लगेगा कि सुधामा की क्या स्थिति थी तो रुक्मणि जी ने रोक दिया क्या खुद बनना चाहते हो क्या इसलिए रोक दिया दूसरा रुकमणि ने इसलिए रोक दिया कि कहीं साहब कच्चे चावल है पेट ना ख़राब हो जाए और चावल कच्चे नहीं हो सकते क्योंकि चावल गादे बगल में थे और डॉक्टर साहब बुखार बगल में ही देखते हैं तो बगल में तापमान बढ़ा रहता है तो चावल में तापमान लग रहा था चूल्हे का काम कर रही थी बगल पानी बहुत निकलता पसीना बगल से तो चावल गीले हो गए तो इस तरह से कच्चे नहीं थे पके में चावल थे लिहाजा क्या कहा रुक्मणी जी ने कच्चे चावल कहीं पेट ना खराब हो जाए साफ ज्यादा मत खाइए इसलिए हाथ रोक दिया दूसरा और तीसरा कारण यह है कि ऐसा महा ऐसी महाविभूति है ऐसे महापुरुष हैं तो ऐसे महापुरुष का प्रसाद अकेले खाओगे अरे हमें नहीं खिलाओगे क्या इसलिए हाथ रोक दिया बोलो दीन बंधु भगवान की जय इस तरह से सुदामा जी पर भगवान की कृपा वैसे तो कृपा थी ये तो एक दुनिया भी कृपा हो गई दिव्य कृपा तो उनके ऊपर थी जब भी तो सुखदेव जी ने सुदामा को धनवान कहा पत्नी को निर्धन कहा तो शायद अब पत्नी पे कृपा हो गई होगी सुदामा जी पे तो भगवान की कृपा थी सदेवी अब महाराज हुआ यह के सुदामा जी ने पूछ लिया कर नहीं है तेरह विवाह भयो अब तो भगवान ने सारा कर दिया रुक्मणी जी को सबका खड़ा कर दो महाविभूति ये आशीर्वाद सब सोलह हजार एक लाइन लगा के खड़ी हो गए रुक्मणी जी आई आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भवो पति प्रिया भवो पुत्रवती भवो मित्रविंद आ गए बोले कन्हैया ये कौन बोले मेरी जोड़ू बोले वहाँ कन्हैया तेरे ठाठ है बड़े दो दो जोड़ू कर रखिए अब तक तो एक ही जोड़ू देख रहे थे दो दो जोड़ू कर रखिए आशीर्वाद दे दिया फिर लक्ष्मणा आ गई बोले ये कौन बोले ये भी जोड़ू है बोले कर नहीं है तेरे बड़े ठाट दो तीन तीन जोड़ू कर राखी बोले हाँ आशीर्वाद दो मित्रविंदा आ गई बोले ये कौन बोले ये भी मेरी जोड़ू है वहाँ कन्हैया बड़े ठाठ जो जो चार चार जोड़ू कर रखी बोले हाँ अब कालिंदी नहीं आ गई बोले ये कौन बोले ये भी जोड़ू है बोले नहीं है पांच पांच पाँच, पाँच जोड़ू कर रहा की बोले हाँ भद्रा आ गई बोले ये कौन अब तो भगवान ने कहा छोड़ दे कौन जो आवे वही है इस तरह से चार सौ पाँच सौ छः सौ होने लगी तो अब तो सुधामा जी कह रहे भवो भवो भाव सुधामा जी ने कहा कनाई आभार भी बता कितनी तो भगवान ने कहा आदि भी नहीं हुई तो बोले फिर भी बताया कितनी है तो भगवान ने कहा 16108 सुदामा जी की तो धड़कन ही तेज हो गई बोले कि नहीं इन सबको आशीर्वाद देने वालों तो नहीं तो भगवान ने कहा तुम तो झगड़ा करवा दोगे घर में ये देखो सब आपके आशीर्वाद की कामना से खड़ी है ये सब सुदामा जी कोई ऐसा कर रही है कि हमारा लंबर कब आएगा हमें कब आशीर्वाद मिलेगा सुदामा जी की तो धड़कन ही तेज हो गई बोले कह नहीं इन सबको मैं आशीर्वाद देने वालों नहीं तो भगवान ने कहा अब तो बात खराब हो जाएगी तो सुदामा जी ने कहा देखा नहीं है मैं तुझे एक परामर्श देता हूँ भगवान ने कहा कैसा परामर्श बोले तुम सबका स्वामी है तू इन सब की ओर से मुझसे आशीर्वाद ले ले सबका आशीर्वाद मिल जाएगा इस तरह से भगवान सुदामा के चरणों में नमन करते हैं और उस समय जो है भगवान कृष्ण ने ही सुदामा जी के चरणों में नमन किया और आशीर्वाद लिया तो सब रानियों को आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो पौराणिक प्रसंग पुराणों का प्रश्न प्रश्न तो नहीं है आचार्य संत बताते हैं उनकी टीका है कि जिस समय सुदामा जी ने मना कर दिया था मैं कृष्ण से अपनी गरीबी नहीं बताऊंगा नहीं कहूंगा तो सुशीला जी ने कहा ठीक है मेरा तो पैगाम दे दोगे ना बोले हां बताओ तो बोले जब तुम अपने मित्र द्वारका दृष्टि कृष्ण से मिलो तो उससे मेरा पैगाम देना पैगाम यह है कि उनसे कहना कि आपकी भाभी सुशीला जी ने कहा है कि एक मास दो एक पक्ष में दो एकादशी हो मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी एक, एक महीने में दो एकादशी होती है आपके भक्त वैष्णव जो है वो दो एकादशी रखते हैं दो मर्तमान नहीं खाते पर मेरे बच्चे जब मुझसे भोजन मांगते हैं तो मैं क्या कहती हूँ आज भोजन नहीं मिलेगा आज एकादशी है तो भाई नित्य एकादशी कब खत्म होगी हर रोज की एकादशी कब खत्म होगी ये पूछ लेना ये सुनते ही भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए और भगवान ने कह दिया होनी को सो हो गई पर अब ना पाची हो भाभी तेरे घर जी नित्य दुआ दशी हो अब एकादशी नहीं होगी अब तो नित्य दुआ दशी होगी खूब चक्का चका इस तरह से सुदामा जी भगवान से विदा ले रहे हैं लेकिन सुदामा जी ने वो बात नहीं बताई कौन सी बात अपनी गरीबी की नहीं बताई भगवान ने पूछा सुदामा जी कैसे चल रहा है मस्त है सरकार आपकी कृपा से कोई समस्या नहीं है मस्त है इस तरह से सुदामा जी पिता हो गए अब सुदामा जी अपनी नगरी पहुंच गए पर आज वो झुपड़िया नहीं है आज वहां पर एक दिव्य मेल खड़ा है तो सुदामा जी को ऐसा लगा कि मैं कहीं अब तक द्वारका के अंदर तो नहीं घूम रहा इतने में अटारी से सेवक ने देख लिया कि हमारे महाराज आ गए तो उस समय जो है सुशीला ने बड़ी दिव्य साड़ी पहन रखी थी सोने की थाली हाथ में थी हीरे का हार था गले के अंदर तो सुदामा जी अपने स्वामी जी है सुशीला जी अपने स्वामी जी का पूजन करने के लिए जा रही है नगरी नगरी की ओर मतलब उनके पास तो सुदामा जी को ऐसा लगा शायद ये द्वारका पूरी है तो द्वारका की कोई राजकुमारी जा रही होगी कहीं कर पूजन करने के लिए तो थोड़ा तो तो तो खिसकने लगे सुशीला जी ने कहा स्वामी जी कहाँ जा रहे हो अरे सुदामा जी ने ध्यान की आवाज तो मेरी सुशीला जी की है अब जब टुकड़ टुकर देखा तो चौंक गए सुदामा जी बोले सुशीला वह तेरी साड़ी वह सोने की थाड़ी, वह हीरे को कहा से आए हो? बोले तेरे उसने दिया हैगा। ये सब उसी की कृपा है इसलिए कहते हैं तुझे देते देखा नहीं तुमने सब कुछ दे दिया भगवान देते हुए नजर नहीं आते बस सब कुछ हमें दे देते हैं ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं सुदामा का चरित्र भक्ति को जागृत करने वाला है भगवान की कृपा प्रधान करने वाला है ऐसे सुदामा जी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं आगे कथा आती है एक समय सूर्य ग्रहण था तो सूर्य ग्रहण के लिए सब लोग जो कुरुक्षेत्र है क्योंकि कुरुक्षेत्र में पांच तालाब है जो भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित है गए तो भगवान भी द्वारिका से अपनी पत्नियों को लेकर कुरुक्षेत्र आए माता पिता को लेकर आए और वहाँ इंद्रप्रस्थ से पांडव भी आए उनकी पत्नी द्रौपदी भी आई और वहाँ वृन्दावन से यशोदा मैया भी आई श्रीमती राधा रानी भी आई और भी गोपियाँ आई तो भागवत में तो श्रीमती राधा रानी नहीं लिखा गोपियां ही पर जो है गर्ग संहिता अन्य पुराणों के अंदर लिखा है कि राधा रानी भी वहां आई थी आज माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को सौ साल के बाद देखा और माता यशोदा की छाती से दूध टपकने लगा उस समय जब मैया ने ठाकुर जी को अपने गले से लगाया तो मानो अपने ही दूसरे भगवान का अभिषेक करवा दिया बहुत आनंद हुआ वही रात्रि में कोई ना कोई चर्चा चल रही थी और उन्हीं चर्चाओं में माता देवकी को पता लगा कि मेरे पुत्र कृष्ण जो थे कृष्ण जो हैं उन्होंने अपने गुरु पुत्र यानी कि सादिवनी मुनि का जो बेटा था उसे लाकर दिया था तो एक दिन के बाद एक देवकी ने पूछ लिया बोले कृष्ण तुमने अपने मृत्यु गुरु पुत्र को लाकर दिया था बोले हाँ माँ तो बोले मेरे पुत्र को लाकर नहीं दोगे बोले माँ तुम मुँह मत करना बोले ठीक है तो बलराम जी को लेकर गए नीचे पाताल तो बलि महाराज जी के पास भगवान कृष्ण के छह भाई थे चतुरभूजते हैं छोटे छोटे थे उन्हें भगवान लेकर आए और वे बच्चे आते ही अपनी माँ देवकी से चिपक गए ऐसा कुछ चित्र भी मिलेगा देखना कोई सर पर चढ़ा हुआ है कोई इधर टंगा हुआ है कोई इधर चिपका हुआ इधर चुपका कोई दूध का पान कर रहा है तो इस प्रकार से वो सब चीजें मुक्त हो गए अब परीक्षण महाराज जी का अंतिम दिन है वैसे तो ये मृत्यु का कोई भेद था नहीं और ना अब है परीक्षा महाराज जी ने मुस्कुराते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया कि मेरी दादा दादी का विवाह कैसे हुआ यानी कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते परीक्षित जब सुभद्रा सयानी हुई जवान हुई तो बलराम जी को सुभद्रा की बड़ी चिंता सताती थी तो बलराम जी ने सुभद्रा का विवाह तय कर दिया दुर्योधन के संग और ये बात भगवान श्री कृष्ण को ठीकने लगी भगवान चाहते ही नहीं थे अब भगवान विचार करते हैं कि मैं अपने बड़े भैया को कैसे समझाऊं? तो शायद भगवान की इच्छा से यह हो गया कि वहां जो हस्तिनापुर में अपना इंद्रप्रस्थ में कुछ ब्राह्मणों की गायें को चोर लेकर जा रहे थे और अर्जुन का धनुष्य मान कहा पड़ा था अपना युधिष्ठिर महाराज जी के द्रौपदी के भवन में था लेकिन द्रौपदी के भवन में उस दिन युधिष्ठिर महाराज जी विराजमान थे और महाभारत के अनुसार पांच भाइयों में एक नियम था कि जो भी द्रौपदी के पास बैठा होगा अगर कोई चला गया उसे बारह वर्ष का वनवास हो जाएगा ये बात अर्जुन जानते थे तो अर्जुन केवल किसके लिए गए गौ रक्षा के लिए धर्म के लिए गए अर्जुन ने अपना धनुष बाल उठाया देखा भी नहीं इनकी ओर अर्जुन जल्दी है गायों की रक्षा करिए अब बात यह हुई कि युद्धीश्वर बैठे थे तो अब तो अर्जुन को सन्यास देना पड़ेगा युद्धीश्वर महाराज जी ने नकुल ने सहदेव ने भीम ने यहां तक द्रौपदी ने कहा क्या आपने धर्म के लिए कार्य किया था आप सन्यास मत लें अर्जुन ने कहा नहीं जो बात हुई वो पक्की हो गई तो अर्जुन कहा चले गए सन्यास पर चले गए तो सन्यास पर गए तो दाणीमूच भी उनकी बढ़ गई थी इस तरह से अर्जुन चले गए सोमनाथ जी के दर्शन के लिए गुजरात और वहीं अर्जुन की भेंट भगवान कृष्ण से हो गई दोनों एक दूसरे के मित्र हैं तो उस भगवान कृष्ण ने कहा देख अर्जुन मैं चाहता हूं कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह तेरे संग हो पर दाऊ भैया ने तय कर दिया दुर्योधन के संग तो भगवान ने कहा देख तू सन्यासी तो बना भाई है पहचान में आ नहीं रहा और मैं अपनी माया फेर दूंगा उस समय भगवान ने द्वारका में कौन किस सुख से सुखी और कौन किस दुख से दुखी सबका चरित्र सुना दिया अर्जुन जो सन्यासी बाबा बनकर द्वारका में आए जो अर्जुन को नमन करते अर्जुन बोलते हाँ तुम्हें ये चिंता सता रही है सबने का बाबा तो बड़े कर चमककारी है इस तरह से भीड़ जमा हो गई तो बलराम जी भी आ गए बलराम जी को देखकर अर्जुन चौंक तो गया पर बलराम जी कहा पहचानने वाले अर्जुन को अर्जुन ने कहा जब से तुम्हारी भैंस सयादी हुई है तुम्हें तो उसकी विवाह की बहुत चिंता सता है अरे चिंता ना करो गांडी अर्जुन के संग विवाह होगा बलराम जी तो चौंक गए बोले विवाह तुमने दुर्योधन से तय कर दिया है और यह बोले कि अर्जुन के संग विवाह होगा बलराम जी ने कहा वो सब देखी जाएगी जब से सुभद्रा सयानी मुझे उसकी चिंता तो बहुत सताती है तो हुआ ये कि वो बलराम जी ने कहा बाबा जी को घर ले जाना चाहिए बलराम जी लेकर आ गए बोले कृष्ण बाबा को नमन करो पूरी फाइल खोल देंगे बड़े अंतर्यामी है भगवान का हम भी इनकी चर्चा ही सुनते रहे हैं बैठे बैठे तो बलराम जी ने कहा तो मुझे कुछ कार्य है तुम बाबा जी की सेवा करो बोले करेंगे सेवा अब हुआ के काम पक्का हो गया बलराम जी ही घर में लेकर आ गए ताकि कुछ ऊंच नीच हो जावे तो ये तो बोल सके भाई तुम ही लेकर आए थे घर के अंदर अब भगवान कृष्ण भी जान सुभद्रा के सामने अर्जुन की तारीफें करते थे तो इस तरह एक कोने में क्या हुआ कि जगह बना ली सुभद्रा के अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उठाया बोले चलो मेरे साथ तो सुभद्रा के भवन में लेकर चले गए भगवान ने कहा सुभद्रा तेरा विवाह होने वाला है। अरे चमत्कारी महात्मा है सेवा कर आशीर्वाद देंगे तो सुभद्रा को पास ही अर्जुन को बिठा दिया सेवा के लिए सुभद्रा जी अर्जुन को प्रसाद परोस रही थी सुभद्रा ने जब अर्जुन को टुकुर टुकड़ देखा बोले मुझे कुछ लग रहा है अर्जुन अब कहूंगी पता नहीं माने ना माने सुभद्रा दरवाजे पर गई और कहती अर्जुन अर्जुन देखने लगे सुभद्रा ने कहा बात तो पक्की निकली अर्जुन ही सुभद्रा ने कहा आपकी क्या वेशभूषा आपने बना रखी है अब अर्जुन ने का पहचान ही लिया हो तो ये सब तुम्हारे चक्कर में किया है तो पहचान लिया तो चलो मेरे सन तो पकड़ा सुभद्रा का हाथ और भगवान ने रथ तो अपना तैयार कर रखा था उस पर ही बिठाया सुभद्रा को तो अर्जुन तो लेके निकल गया या तो शोर मच गया कि जो सन्यासी बाबा था सुभद्रा को ही लेके निकल गया ये बात जब बलराम जी को पता लगी तो क्रोधित हो गए बलराम जी कृष्ण के पास आए बोले कृष्ण वो तो पाखंडी बाबा निकला हमारे ही घर में घुसकर हमारी बहन को लेकर चला गया भाई भगवान ने कहा लेके तुम ही आए थे घर के अंदर तो हम थोड़ी लेकर आए थे भगवान ने कहा मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं अर्जुन बलराम जी ने कहा मैं तो छोड़ने वाला नहीं है भगवान ने कहा हम भी छोड़ने वाले नहीं हम भी जमाइना जा बना कर रहेंगे भगवान ने कहा कि हमारा बल पराक्रम सब जानते हैं और हमारे घर में घुसकर कोई ऐसा कार्य कर दे को तो कोई आम तो नहीं होने वाला लो बलराम जी बोलते तुम्हें उसकी तारीफ की लगी और हमारी बहन को लेकर भग गया बलराम जी मैं जाना भगवान ने कहा हम भी चल रहे और वहां क्या हुआ कि नारायणी सेना जो अर्जुन के पीछे लग गई अब अर्जुन एक हाथ से रथ चलावे एक हाथ से बाण चलावे सुभद्रा ने का बात सुनिए मुझे भैया कृष्ण ने बहुत अच्छा रथ चलाना सिखाया मैं चलाती हूँ रथ आप चलाओ बाण अब हुआ क्या कि अर्जुन तो बाण चला रहा है सुभद्रा जी रथ चला रही है इतने में भगवान कृष्ण और जब बलराम जी आए तो पहले तो बलराम जी को देख तो हमारे अर्जुन घबरा गए पर पीछे से भगवान ने इशारा कर दिया मैं हूँ चिंता ना करो भगवान ने रथ तेज भगाकर आगे कर दिया भगवान ने कहा रहे दाऊ भैया आपने क्या कहा कि सन्यासी बाबा हमारी बहन को लेकर भाग रहा है मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारी बहन सन्यासी बाबा को लेकर भाग रही है और ये सन्यासी बाबा मुझे अर्जुन लग रहा है उस समय तो बलराम जी ने अपने रथ को रुका दिया बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण अगर ये अर्जुन है तो सब किया कराया तुम्हारा ही बोलभक्त वसल भगवान की जय सुखदेव जी कहते राजा परीक्षत एक समय ऋषि मंडली के संग मिथिला में रहने वाले राजा बहुलक्ष उन्होंने भी भगवान को भोजन का निवेदन दे दिया और वहीं मिथिला में रहने वाले श्रुतिदेव नाम के ब्राह्मण उन्होंने भी ऋषि मंडली के संग भगवान को भोजन का निवेदन दे दिया तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षक उस समय ऋषि मंडली में हम भी थे कृष्ण के संग बताइए सुखदेव जी कह रहे थे बताओ संख्या सुखदेव जी ने श्री कृष्ण कहा यहां देखे तो उस समय भगवान ने कहा ऐसा करो ऋषियों दो रूप आप बना लो दो रूप मैं बना लेता हूं तो ना तो राजा बहुलक्ष को बुरा लगेगा ना तो श्रुति श्रुति देव को बुरा लगेगा तो एक ऋषि मनीली को लेकर भगवान राजा बहुलक्षी आ गए सोने की चौकी सोने की थाड़ी देसीघी में छ्पन छप्पन प्रकार के भोजन भगवान को धीरे भगवान प्रेम से खा रहे और एक रूप से भगवान जो है श्रुति देव ब्राह्मण के आ गए श्रुति देव ने कहा कृष्ण आ रहे ऋषि मनली के संग तो उछल उछल कर, कर कपड़ा आप आकाश में हिला हिला कर नाचे थे कहा बैठाया बोले चटाई पर किसमें भोजन कराया बोले पत्ते पर क्या भोजन था बोले सूखी ढाल और भगवान किस प्रेम से खा रहे है? जामा देसी घी में पकवान खा रहेंगे तो कोई अंतर नहीं था बोलभक्त वगवान की जय अब आगे वेद का वर्धन दिया गया बड़ी सुंदर वेद स्तुति भागवत में जय जय सदा परी देव दया माया हरो ये जीव है असमर्थ इनमें शक्ति संचालित करो हम आधि मध्य तथा अंत में यक्ष आप का ही गा रही करती सदैव नमो नमः पर नात पार ना पारही वेद भगवान कहते हैं जय जय सदा परिपूर्णम आप परिपूर्ण इसलिए भगवान को क्या कहा गया पूर्ण अभी हमें कोई गिलास में पानी जी हम पियेंगे पानी में पानी गिलास में खत्म हो जाएगा पूर्ण नहीं है पर भगवान के ब्रह्मांड से कुछ भी ले लो कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है इसलिए भगवान को पूर्ण कहा गया है फिर क्या कह रही वित्त भगवान आप दया नीति है आप दयावान है रहम करने वाले हैं आप माया को हरण करने वाले हैंगे मतलब माया को भगाने वाले हैं उसको खत्म करने वाले हैंगे ये जीव आज है ये बेचारा जीव ना जान है नाधान इसे कुछ नहीं पता असमर्थ है इनमें शक्ति दीजिए आप ताकि जीव के तरह शक्ति आएगी तभी तो आपकी भक्ति करेंगे शक्ति के बिना तो भक्ति आने वाली नहीं तो वेद भगवान क्या कह रहे हैं कि हम अनंत काल से आदि काल से आपकी स्तुति गा रहे हैं प्रभु आपको बार बार नमन कर रहे हैं फिर भी आपको पार आपके पार आपके आपका पार नहीं पा पा रहे वेद भगवान फेल हो गए नेति नेति कहे वेद पुकार वेद भगवान भगवान की तारीफ के आगे फेल हो गए तो और हम और आप में क्या औकात जो जगतनाथ प्रभु की स्तुति कर सके बोलो भक्त वस्तल भगवान की जय परीक्षा महाराज ने पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान विष्णु ठाट से वेंकुट में रहने वाले इनके भक्त कंगाल बोले बाबा पहाड़ों में रहने वाले इनके भक्त माला माल ऐसा क्यों तो सिर्फ सुखदेव को स्वामी जी कहते हैं परीक्षत भगवान जो न भगवान सोचते हैं पहले समझते हैं परखते हैं तब जाकर जो है कृपा करते हैं पर भोले बाबा तो बोले जो आओ जैसी तारा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे किया यही प्रश्न एक समय ब्रकासुर ने कर लिया किसे कर लिया देव ऋषि नारद जी से बोले भाई कौन ऐसा देवता जो जल्दी प्रसन्न हो जावे तो देव ऋषि नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होने वाला वरदान देने वाले एक ही देवता है बोलिए हर हर महादेव की जय वो है महादेव अब इसने प्रकाश उन्हें अपने ही अंक के मांस को काटकर यज्ञ में स्वाहा करना आरंभ कर दिया शंकर जी प्रकट हो गए शंकर जी ने कहा कोई जल चला दे कोई पत्ता चला दे कोई फूल चला दे हम तो उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तुमने तो अंको ही काट कर हम अंको ही काट काट कर सुहा करना आरम्भ कर दिया बताओ तुम्हारी क्या कामना है तो उस समय बरखास्त्र ने कहा महाराज मुझे तो ये वरदान चाहिए जिसके सर पर हाथ धरुओं जाकर भस्म हो जाए अब शंकर जी तदाश तू केने वाले थे बगल में पार्वती भी खड़ी हो गई तो शंकर जी ने कह दिया तदास्तु ब्रकासुर मन में विचार करे कि मुझे वरदान तो मिल गया है तो अगर मैं ये हाथ महादेव के सर पर रख दूँ वो तो जलकर भस्म हो जाएगा और महादेव की जो पत्नी है पार्वती उसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ तो भाई शंकर जी ने कहा भी तुमने वरदान ले लिया अब जाओ अभी बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे इसको अजमाएंगे तो सर बोले किस पर अजमाएगा बोले तुम पर अजमाएंगे अरे शंकर जी ने कहा तो बड़ा स्वार्थी निकला शंकर जी आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे भगते भगते शंकर जी ने कह दिया प्रभु रक्षा कीजिए शंकर जी की पुकार सुन ही भगवान प्रकट हो गए बोले बटुक बटुक्क मन भगवान कीज बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हो गए भगवान ने कहा ए शकुरी नंदन हे प्रकासुर हे भस्मासुर कहाँ भाग्य जा रहे हो ये रुक गया सुर बोले देर बालिश का छोरा मेरे बाप को भी जानता है मुझे भी जानता है वरदान वाला नाम भी जानता है भस्मा रुक गए शंकर जी ने कहाँ भाग रहे हो भगवान विष्णु ने का, कहा कहाँ भाग रहे हो बोले भोले भाबा के पीछे बोले क्यों बोले हमें वरदान दिया है जिसके सर पर हाथ धरूं वो जलकर भस्म हो जाए अरे भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें भी पागल बना दिया अरे मैंने भी तब किया था यही वरदान मांगा था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 शंकर जी भी अब सोच समझ के शायद देते होंगे बोलो भक्त वस्तल भगवान की जय अब परीक्षा मराने पूछ लिया कि त्रिदेवों में बड़े कौन ब्रह्मा जी बढ़े विष्णु जी बढ़े या शंकर जी बढ़े तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये फैसला भर्गु ऋषि पर छोड़ दिया सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषि मंदिरें बैठी थी यही चर्चा हो रही थी तो हमें भर्गु जी ने कहा कि हम फैसला लेंगे कौन बढ़ा है तो भर्गु ऋषि सबसे पहले तो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 कैलाश में जब शंकर जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई भरगू आया जैसे मिलने दौड़े आलिंगन करने के लिए भरगु ऋषि नीचे से निकल गए शंकर जी की तो बेजती हो गई क्योंकि उनके गणों के सामने उनकी पत्नी के सामने बेजती हो गई उस समय शंकर जी ने कहा मूर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बलों से ऐसे मिला जाता है हाँ अच्छा तो आपको ही बड़ा बनने का शौक़ है फेल कर दिया अब चले गए दौड़े दौड़े भगवान के धाम विष्णु जी गए लक्ष्मी जी पग दबा रही थी शीर्ष जी पर चढ़ गए और रख कर भगवान की छाती पे लात मार दी और भगवान खड़े होकर भरगू जी के पैरों को दबाने लग गए भरगू जी ने कहा रहे, हमने तो तुम्हारा अकमान किया तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो भगवान ने कहा आपने कुछ भी किया होगा आपके पैर फूल की तरह मुलायम और मेरा शरीर पहाड़ की चट्टान और लोहे की शिला से भी ठोस है कहीं पीड़ा ना आ गई हो इसलिए मैं आपके पग दबा रहा हूँ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 भगवान कृष्ण के बच्चे जो कि एक लाख इकसठ हजार भगवान कृष्ण के बेटा है तो उन सब के नाम तो नहीं अट्ठारों के नाम ले रहे हैं तो मैं नाम का उच्चारण करूंगा और आपको जोर में जे करा के रहेगा तो मानो ये अट्ठारह पुत्रों के नाम नहीं है ये एक एक हजार कर कर भागवत मा के अठारह हजार के श्लोक है तो प्रथम भगवान के बेटा हुए प्रद्युम दूसरे हुए अनिरुद्ध तीसरे दिपतमान चौथे भानु पाँचवें सांब छठे मधु सातवे चित्रभाऊ आठवे वृद्ध भानु नौवे व्रक दसवें अरुण ग्यारहवें पुष्कर बारहवें वेदभाऊ तेरहवें शुद्धदेव चौदहवें सुनंदन पंद्रहवें चित्रभाऊ सोलवें विरूप सत्रहवें कवि अट्ठारहवें न्याय ग्रोद इस तरह से भगवान कृष्ण के बच्चे उनके बच्चे इनके परिवार छप्पन करोड़ तो यदुवंशित थे इन सब बच्चों को जो शिक्षा देने वाले गुरुजन थे वो थे तीन करोड़ अट्ठासी लाख ये सब गुरुजन जो इन बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, इसी तरह से भगवत कृपा से दसवा स्कंद सरा अब हम ग्यारहवें स्कंध में जिसमें भगवान की अंतिम लीलाएं उसमें प्रवेश करते हैं एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब मेरा समय आ गया है मेरे धाम जाने का पृथ्वी का भार मैंने हल्का कर दिया है सब राक्षसों को मार दिया जितने धर्मी राजा होते हो सबको मार दिया अब भगवान ने सोचा कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंशी पृथ्वी का भार ना बन जाए तो उस समय जो है भगवान की अपनी इच्छा से हुआ हमें किस कौन सी बात को मानना है सुखदेव को स्वामी जी के सुखदेव को स्वामी जी कह रहे हैं यह भगवान की इच्छा से हुआएगा तो हमें उस पर चलना चलनाएगा क्या इच्छा भगवान की कि मेरे जाने के बाद कि मेरा वंश पृथ्वी का भार ना बन जाए तंग ना करे मेरे बल पर तो मुझे इनको भी खिसकाना चाहिए यहां से एक समय सब सब ऋषि जो थे वो द्वारका में आए वहीं पर बाग बगीचा था तो कोई आंख बंद किए कोई कान बंद किए कोई प्राणायाम कर भजन कर रहे थे ध्यान कर रहे थे उस समय माता जामावती के जो बेटा थे वो थे शाम तो ध्यान रहे शाम कौन है शंकर जी और शंकर जी प्रलय के देव हैं श्रीमद् भागवत महाप्राण के पंचम स्कंद के अनुसार जब भगवान को प्रलय करना पड़ता है खत्म करना पड़ता है सब कुछ तो 11 रुद्र त्रिशूल्य प्रकट होते हैं और टांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांडों को खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वो शाम बहुत खूबसूरत था शाम के पेट में बच्चों ने कपड़ा फंसाया गर्भवती महिला बना दिया बच्चे जो है शाम को लेकर गए बोले हे ऋषिवरों आप सब तो त्रिकाल दृष्टि है ये बताओ कि हमारी भाभी जी के गर्भ से छोरे का जन्म होगा या छोरी का जन्म होगा किसी ऋषि ने ध्यान नहीं दिया सब अपने भजन में मस्त थे बच्चों ने कहा आता जाता तो कुछ भी नहीं है यहाँ आते प्रसाद पाते भजन करते खिसक जाते हैं यहाँ दुर्भाषा जी ने कहा यहाँ तुम्हारी भाभी जी के गर्भ से ना तो छोरा होगा और ना ही तो छोरी होगी एक लोहे का पिंड होगा और इससे यदु वंश का नाश हो जाएगा बच्चों ने जब कपड़ा उठाकर देखा तो महाराज विशाल पिंड लोहे का लेकर चले गए बच्चे को शाम को लेकर चले गए सूरसे महाराज जी ने देखा रोते जा रहे हैं और उस लोहे के पिंड को निकलवा दिया फिर उसे घिसवाना शुरू कर दिया अब घिस घिस के तो उस लोहे का चूरा बन गया उस चूरे को कांक किया समुद्र के किनारे फेंक दिया जिससे एर का घास पैदा हो गई तो कुछ कुछ बड़ा लोहे का कुछ हिस्सा था तीर के आगे का आकार होता ना इतना उसको समुद्र में फेंक दिया मछली ने समुन्द्र ने ले लिया मछली ने मल्ला ने मछली को पकड़ा पेट फाला तो चमचमाता हुआ लोहे का टुकड़ा निकला तो उसे रख दिया तो किसी बहिल की दृष्टि पड़ गई उसने अपने बाण के आगे की नोक बना ली तो इस तरह से भगवान ने ही अपनी इच्छा से कार्य किया एक दिन देव ऋषि नारद जी वैसे देव ऋषि नारद जी नित्य द्वारका में आते थे तो देव ऋषि नारद जी द्वारका में आए तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो नारद अब तुम द्वारका में मत आया करो क्या मेरा समय हो गया जाने बोले ने प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता तो देव ऋषि नारद जी आए तो भाई भगवान कृष्ण ने कहा हे hey देव ऋषि नारद जी वसुदेव और देव की मुझे पुत्र के कहकर अपने समय को जाया कर दिया तो आप जाइए उन्हें भागवत धर्म का उपदेश दे ताकि उन्हें यह पता लग जाए कि मैं उनका बेटा नहीं मैं तो भगवान हूं और वे अपने परलोक को बना ले देव ऋषि नारद जी गए उस समय वसुदेव जी किया पर वसुदेव जी को जो है वो वैराग्य हो गया नमन किया वसुदेव जी ने और कहा हे hey देव ऋषि नारद जी कृष्ण को पुत्र के, के कर हमने अपने समय को जाया कर दिया उनका भजन ना कर सकें आप भगवान के परम भक्त हैं आप भगवान के आवेश अवतार हैं अब आप ही बताइए कि हमारा कैसे कल्याण होगा आप हमें भागवत धर्म का उपदेश दे। तो देव ऋषि नारायण जी ने कहा राजन जो बात आपने हमसे की यही बात एक समय जब श्री निमी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो नीमि के यज्ञ में नौ योगिंद्र जी आए उस समय नीमिजी महाराज जी ने नौ योगिंद्र जी को नमन किया और क्या क्या कहा कि दुर्लभो मानुष देहो देही नाम शर्भंगुरम तो तत्रा भी दुर्लभ मन्यम बैंकुटम प्रिय दर्शन तो सबसे बड़ी कठिनाई से हमें प्राप्त होता है बड़े पुण्यों से वो होता है मानव शरीर और बहुत ही साधना के बाद हम भगवान के भक्त बनते हैं बहुत ही कठिनाई के बाद हम भगवान के धाम को जाते हैं बहुत ही कठिनाई के बाद हमें भगवान का दर्शन होता है पर इन सब की कठिनाइयों से ज्यादा हमें भगवान के भक्तों का दर्शन के लिए हमें बहुत कठिनाइयाँ होती है बहुत मुश्किल से मिलता है तो उस समय जो है नीमि जी ने नव यो, योगेंद्र जी को नमन किया आप भगवान के परम भक्त हैं आप आए हैं अब आप बताइए हमें भागवत धर्म का उपदेश तो उस समय नीमी जी महाराज जी ने पहला प्रश्न किया बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन क्या है इस पर श्री कवि नाम के योगिंद्र जी उत्तर देते हैं बोलो कवि योगिंद्र महाराज की कवि जी कहते हैं कि बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन है भगवान के चरणों की भक्ति कैसी भक्ति अहेतुकी निष्काम और निष्कपट इससे ही जीवों का उद्धार होगा दूसरा प्रश्न है कि भक्त का स्वरूप क्या है इस पर श्री हरिनाम के योगिंद्र जी ने कह दिया बोलो हरि योग्र महाराज की उत्तम मध्यम और कनिष्ठ निष्ठ जो नीचे दर्जे के होते हैं नीचे दर्जे का भक्त कौन है जो भगवान से प्रेम करता पर भगवान के भक्त और, और आम लोगों से वेर करता है वो सबसे नीचे दर्जे का भक्त है बीच का भक्त कौन है जो भगवान से प्रेम करता है भगवान के भक्तों से प्रेम करता है पर आम जनता से वेर करता है बुरा समझता है तुष्ट समझता है वो बीच के दर्जे का भक्त है और ऊंच कोटि का भक्त कौन है ऊंच कोटि का भक्त जो भगवान से प्रेम करे भगवान के भक्तों से प्रेम करे और आम लोगों से भी क्या करें प्रेम करें वो ऊँच कोटि का कहा गया उसे भक्त कहा गया बोल भक्त वस्तल भगवान की जय माया का स्वरूप क्या है इस पर श्री अंतरिक्ष योगिंद्र जी ने कह दिया बोलो अंतरिक्ष योगेंद्र महाराज की जय उत्पन्न और मरना सब जीवों का भगवान की माया से होता है उस माया को हरि इच्छा समझना चाहिए माया के तीन गुण सतो रजो और तमो यानी कि उत्पन्न पालन नाश संसारी जीवों का होता है यही गुण है उत्पन्न पालन नाश यानी कि सतो रजो तमो अपने कर्मों के अनुसार सब जीव फल पाते हैंगे संसारी मनुष्य मायावश होकर सदा काम क्रोध लोभ मुंह में फंसा रहता है भगवान का स्वरण वे ध्यान नहीं करता है भगवान की दया कृपा के बिना कोई भी मनुष्य माया रूपी जात से छूट नहीं सकता हैगा जब आदि पुरुष भगवान महाप्रलय के बाद फिर संसार रचना की इच्छा करते हैं तब वे माया की ओर आंख उठाकर देखते हैं पृथ्वी से जल जल से तेज तेज से वायु वायु से आकाश आकाश से अहंकार अहंकार से सात्विक राजसिक और फिर तामसिक समझ गए ना जो ये सब चीजें क्या होती है उत्पन्न होती है चौथा प्रश्न है स्तुल बुद्धि वाले मनुष्य सरलता से इस माया को पार पा सके तो स्तूल बुद्धि वाले कौन है हम हमारे पास शरीर है ये स्तूल शरीर है तो इस पर शरीर प्रभोध योगेंद्र जी ने कह दिया बोले प्रबोध योगेंद्र महाराज की जय हे राजन भगवान की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा तब तो मनुष्य को उचित है कि सब काम में भगवान को करता विधरता जानकर अपने को उस माया का खिलौना समझे और जो काम अर्म करे उसे भगवान की इच्छा पर छोड़कर मन में ये विश्वास रखें कि भगवान चाहेंगे तो काम पूरा होगा और अपने को वे काम करने वाला ना जाने किसी के गाली देने पर बुरा ना माने बिना बिना मकसद के ना बोले जड़ और चेतन सब जीवों में भगवान का चमककर बराबर समझकर उन पर दया रखें किसी भी जीव को दुख ना दें दूसरे की स्त्री को माता के सम्मान जाने थोला या बहुत जो कुछ अपने भाग्य से मिले उसमें संतुष्ट रखें अधिक मिलने की चाह ना करें अकेले में बैठकर चरणों का सुवर्ण करें ध्यान करें जब दूसरों के पास बैठें तब भगवान की कथा की चर्चा करें और बेकार की बातें ना करें इस तरह अभ्यास करने से संसारी जीव माया से छुटकारा पा सकते हैं और हरि चरणों में उनका मन लगेगा तो ये तरीका बता दिया है कि कैसे संसारी माया से स्थूल बुद्धि वाले छुटकारा पा सकते हैं तो वो कैसे पा सकते हैंगे इस तरीके से पा सकते हैंगे पांचवा नारायण का स्वरूप क्या है इस पर श्री पिपलायन योगिंद्र जी ने कह दिया बोले पिपलायन योगिंद्र महाराज कीज है ये कहते हैं कि राजन उत्पन्न पालन विनाश करने वाला वही हरि है उन्हीं उन्हीं का प्रकाश चौरासी तो लाख योनी में रहता हैगा तो इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी सिया राम सब जग जाने यही नारायण का क्या स्वरूप छठा कर्म योग का स्वरूप क्या है इस पर हवि हविगोत्र योगेंद्र जी ने कह दिया बोला हवि हविगोत्र योगेंद्र महाराज की जय तीन कर्म होते हैं कर्म विकर्म और अकर्म कर्म वो जो ब्राह्मण है वैश्य है शूद्र है क्षत्रिय है जहाँ भगवान ने उसको जन्म दिया वहीं पर रहकर जो कर्म करता है उसको कहते हैं कर्म विकर्म किसको कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म करना अब जैसे कि एक मिसाल है अगर कोई ब्राह्मण है और व्यापार करता है तो क्या हुआ विकर्म यानी कि वैश्य का कर्म कर रहा है तो फिर ब्राह्मण तो नहीं रहा क्या कहलाएगा वैश्य रहेगा और अगर कोई क्षत्रिय है क्षत्रिय हैगा क्षत्रिय अगर खेती आदि कर रहा है तो वो किसान कहलाएगा वैश्य कहलाएगा और इसी तरह जो शूद्र है वो धर्म कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा तो शिलापुरूपात जी तो श्रीमद भागवत महापुराण के सप्ताह स्कंद के अंदर बताते हैं युद्धेश्वर जी को देव ऋषि जी कि जन्म से श्रेष्ठ कर्म की महानता बताई गई है और शिला प्रपा जी ने इस श्लोक की बड़ी सुंदर टीका की है अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और कुकर्म करता तो चंडाल कहलाएगा और अगर कोई जन्म से शुद्ध है और धर्म कार्य आदि करें तो वो ब्राह्मण कहलाएगा तो जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई हैगी सातवा प्रश्न भगवान के अचा तो ये हो गया विकर्म और अंत में क्या होता है अकर्म अकर्म मतलब बुरे कर्म करना तो बुरे कर्म का फल क्या होगा बुरा ही होगा सातवां प्रश्न है भगवान के अवतारों के विषय में इस पर श्री द्रुम योगेंद्र जी ने कह दिया बोलो द्रुमिल योग्र महाराज की जय तो भगवान के अवतारों का चरित्र आप सबने श्रवण कर लिया तो पहला अवतार भगवान का जो है वो है कुमार दूसरा वरा तीसरा नारद ऋषि चौथा नरनारायण पांचवा कपिल जी छठा दत्तात्री जी का सातवां यज्ञ नारायण आठवां ऋषभदेव जी नौवा पृथु दसवाँ मत्स्य ग्यारहवाँ भगवान का एगार कच्छप बारहवा धनवंती तेरहवा मोहिनी चौदवा नरसिंह पंद्रवा वामन सोलहवां प्रसाद परशुराम सत्रहवा व्यास अट्ठारवाँ राम उन्नीसवा बलराम बीसवा कृष्ण इक्कीसवा हंस और बाईसवाँ हाईशीष भगवान का बुद्ध और चौबीसवाँ अवतार भगवान का कल अब आठवाँ प्रश्न है संसार में जो प्राणी निरंतर विश्व वासनाओं में फंसा है उसका क्या होगा तो इस पर श्री चमन से योगिंद्र जी कहते हैं तो आपने रामायण के अंदर सुना बड़ी सुंदर रामायण यहाँ चली दो दिन तक बड़ा आनंद आया रामायण के अंदर तो निवेदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान राम ने क्या कहा पहली भक्ति मेरे भक्तों का संग दूसरी भक्ति कथा प्रसंग तो जो विश्व वासनाओं में फंसे ना संसारी प्राणी उनका कल्याण कैसे होगा सबसे पहले तो उनका कल्याण होगा भक्तों का संग करें और जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्त तो फसूल की बात करेंगे नहीं भगवान की कथा प्रसंग बताएंगे और जब भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा तो जो वासनाएँ अंदर है वो जलकर क्या हो जाएगी बस हो जाएगी प्रभुपाद जी ने क्या किया था प्रभुपाद जी ने उन अंग्रेज़ों की लव स्टोरियों को ख़त्म कैसे किया कृष्ण की स्टोरी सुनाई कृष्ण का लफ् सुनाएगी कृष्ण का राधा रानी के संग कैसे लफ्ज कैसा प्यार था उनका गोपियों के संग तो हालांकि दसवें स्कंद से प्रोपा जी मना करते हैं कभी प्रचार मत करना कभी नहीं कहना चाहिए देखो हमको दसवें स्कंद तक आने के लिए हमको दूसरे स्कंदों को सुना सुनना पड़ा और जब विशेष राम जी की कृपा हुई हम पर तब हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर गए जो अब तक कृष्ण लीला चल रही हैगी दसवें से ग्यारहवें स्कंद में प्रवेश कर गएंगे तो वासनों में फंसे हुए उनका उदाहरण कैसे उनका उदाहरण दिया जा सकता है कि उनका कल्याण कैसे होगा शास्त्र के माध्यम में पहले भक्तों का संग दूसरी कथा प्रसंग जो कथा प्रसंग सुने के तो जितना भी लोया हो वो पीकल पिकलने लग जाएगा भगवान से जुड़ जाएगा इस तरह उनका कल्याण हो जाएगा बोलो चमन से महाराज की जय अंतिम लोवा प्रश्न चार युग के विषय में कि चार युग में भगवान कैसे रहते हैं इस पर श्री करभाजन योगिंद्र जी ने कह दिया बोलो करभाजन योगिंद्र महाराज की जय करभाजन जी कहते हैं कि सत्युग के अंदर सत्युग सत्युग में भगवान चतुर्भुज और चंद्रमा के सम्मान सफ़ेद होते हेंगे और उस समय धर्म के चार पैर रहते हैं भगवान सतयुग में उन भगवान का रंग कैसा होता है सफ़ेद और चंद्रमा कितना होते हैं और धर्म की कितने पैर रहते हैं चार सत्य सोच मतलब पवित्रता सत्य सोच दया और तप फिर आता है त्रेता युग त्रेता युग में भगवान अग्नि के सम्मान लाल हो जाते हैंगे और उस समय धर्म जो है वो तीन पग में रहता है तीन पग मतलब सत्य सोच दया हाँ अब द्वापर युग में द्वापर युग में भगवान का रंग हो जाता है श्याम बिलु रंग के हो जाते हैंगे और द्वापर युग में धर्म जो दो पैरों पर पे रहता है और फिर अंत में कलयुग में भगवान सूर्य के समान चमकते होंगे होते काले प्रकाश सूर्य के समान रहता है और उस समय धर्म एक पैर पर रहता हैगा कौन पे पैर पर वो रहता सत्य पर तो इस तरह से चार युग में भगवान के चार रंग होते हैंगे और धर्म एक पग पर होता है तो इस तरह से जो है बड़ा सुंदर वसुदेव देव को ज्ञान का उपदेश दिया आप दोनों का मोह दूर हो गया खूब भगवान का भजन किया और समय आने पर वसुधेव देव की ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और जो परमात्मा के हंस थे में समा गए भूलभक्त वस्तर भगवान की एक दिन देवता सारे भगवान के पास है प्रभु हमने सुना आप अपने धाम को जाने वाले हमारे लोग से होते हुए चले जाना भगवान ने कहा ठीक है हम सब जाएंगे सबके लोगों से होते हुए चिंता ना करो ब्रह्मा जी ने प्रभु धन्य आपकी कथा और धन्य आपकी कथा करने वाले बोलो भक्त भत् भगवान की जय गाने वाला ध्यान करने तो हजारों पैदे पैदा हो जाते हैं पर कथा कहने वाला एक ही पैदा होता है क्योंकि कथा कथा कोई पढ़े लिखे थोड़ी भी कर सकता है कथा ये तो बस किसी गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए तो सब कार्य हो सकता है कथाकार की बड़ी महानता बताई गई है और क्योंकि कथाकार को व्यास बताया गया और देश दो गद्दी से चलता है राज गति और व्यास गति आपने देखोगा इतिहास के अंदर दशरथ जी के यहाँ भी व्यास गति होती थी पांडवों के पास भी व्यास गति थी तभी तो देश चला सकेंगे इसलिए दो गद्दी से देश चलता है एक व्यास गति और एक राज गति इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर व्यास जी को बड़ी मान्यता दी गईगी कथाकार को तो बहुत मानता दी गई हमारे धर्म के अंदर इसलिए आप देख लें और हमने तो अपनी आंखों से देखा बड़े से बड़े सन्यासी व्यास गति के नीचे बैठे होते हैं कैसा आदर मान भगवान वेद जी की गद्दी का मजाले ऊपर चढ़कर बैठ जावे कोई नहीं अगर स्टेज पर भी व्यास गति लगती है तो वो भी ब्याज गति उसके ऊपर ही होती और सारे डंडीधारी नीचे बैठे होते हैं तो व्यास गति की बहुत मानता है कि व्यास गति को हमें डंडोट करना चाहिए व्यास गति वेद है और वेद व्यास जी सब सब गुरुओं के महागुरु है स्वयं भगवान ने भगवान वेद व्यास जी इसलिए वेद जब कोई बनता है व्यास गति पर विराजमान होता है तो उस पर सबसे पहले जो है ना वो परंपरा होनी चाहिए परम्परा की बड़ी महानता बताई गई है मतलब कहीं से भी उस ज्ञान को ले लो जो परंपरा से जुड़ा हो अब भागवत की परंपरा और देखो अगर दिल का सर्जन होगा अगर कोई दिल का सर्जन बनना चाहेगा तो दिल के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा आँख के सर्जन को बनने बनने के लिए आग के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा जो जिस चीज़ का सर्जन होगा वही आपको ऑपरेशन करना सिखा सकते हैं क्या अब ऑपरेशन करना दिल का डिग्री ले ली आग के वो मरीज के ऊपर पहुँचा दिया हो ही नहीं सकता ना तो परंपरा और कौन गए वो आशीर्व कौन दे जो परंपरा से वेद व्यास गति पर बैठकर उस कथा का प्रचार कर रहा हो तभी हो सकता है तो ये हमारे यहां समझा नहीं जाता है आपको पता है दोष लगता है व्यास गति पर बैठने से भले आपको कितना भी स्टडी हो जाए कितनी भी अभ्यास हो जाए और अगर आप नगरे बैठोगे तो दोष लगेगा बहुत दोष लगता हैगा व्यास गति पर बैठने पर इसलिए किसी ना किसी विशिष्ट महापुरुष का आशीर्वाद लेना चाहिए और जो परंपरा से चल रहा हो अगर ऐसे होता तो ना जाने कितने लोग बैठ जाते हैं कितने लोग गति बैठ जाते हैं आपको पता है कि अभी तो ऐसा होता है कि को, कोई कथा में कुछ कुछ गड़बड़ी कर देवे ना तो लोग उसका वीडियो ऐसा वायरल कर देते हैं ऐसा उसको बोलने लग जाते हैं और वही अगर कोई परम्परा से बैठा हो और हिचका जाए कुछ कुछ शब्द में कुछ गलती हो जाए तो उसको नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई साहब बहुत बड़े आदमी का शिष्य है तो ये कहीं बोल दिया तो हमको पकड़ लेंगे तो ये है ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिएगी तो प्रभु तो साक्षी है प्रयागराज के अंदर जब मैं मंच पर बैठा तो मैंने इसी श्लोक को क्या कहे मुझे संस्कृत नहीं आतेगी श्लोक में गड़बड़ी हो जाएगी कहा कहा था लेकिन क्या वो श्लोक में अगर हुई भी होगी लेकिन वहाँ पर तो तालियाँ बजगी सबकी भगवान की दया हो गई क्यों हो गई क्योंकि वो पूजन्य जिनकी कृपा से भागवत को दिन गया वो वहां पर बैठे थे अब कोई कैसे कह सकता है कि क्या गड़बड़ी हो गई है तो गड़बड़ी हो तो महाराज ने तो बोला है बोलता गड़बड़ी है फिर हम हमसे हम मिला देना हम गड़बड़ी ठीक कर देंगे तो इससे क्या होता है कि संशय कब दूर होगा आपका जब कोई महापुरुष का आशीर्वाद होगा अब आप खूब कथाएं कर रही हो पहली बात हो कथा काम भी नहीं करती है डिग्री वो अच्छी जो किसी यूनिवर्सिटी से ली और दो लंबर डिग्री बनाई तो फिर दो लंबर ही काम होगा तो भले आपको जितना भी ज्ञान आता हो जितना भी आपको अगर एक मिसाल है आप शिक्षा ले लें सौनक जी कितने ज्ञानी थे सोनक जी महाराज कितने ज्ञानी थे लेकिन सोनक जी कहीं भी चरित्र प्राण में उठाकर देख लो कि सोनक जी महाराज जी को श्रोता ही कहा गया है कथा का श्रोता कहा गया है सोनक जी को कथा का वक्ता कहीं नहीं कहा गया है वक्ता बनी नहीं सकते जादु उनकी परंपरा में नहीं होगा वक्ता तो ये बड़ी जो ने बारीकी की, -की चीज होती है कि जो हमें शिक्षा लेनी है हाँ जिस महापुरुष पर कृपा हो जावे वो आपको कृपा दे सकते हैं तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा यहां से लेनी चाहिए ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभु धन्य आपकी कथा और धन्य आपकी कथा करने वाले क्योंकि कथाकार में कला होती है देखो कथा कोई भी कथाकार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 जैसा हमारे पूछिए व्यासगुरु श्री पराशर महाराज जी कर ही नहीं सकते हैं जितना हमारी बुद्धि ने लिया हम उसको वैसा ही लेंगे पर इतना पता लिया जासे है, वो तो ये सारी है। क्योंकि कथाकार जो होता है उसके अंदर एक कला होती है कुदरती कला होती है देखो कथाकार एक तो शास्त्र की मत लेता है दूसरा आचार्य मत और तीसरा अपनी मत चढ़ रही होती है इसलिए वो कथा